स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण एक दिन की स्मृति श्री ज्योतिरिंद्र मोहन सेन बहुत दिनों पहले की बात है जब मैं ढाका में रहता था वे स्वामी विज्ञानानंद सन उन्नीस के अक्टूबर माह में ढाका आए थे बहुत से लोग तब उनके चरणों में पहुँचे थे और बहुत पुण्य के प्रभाव से मेरी भी उस समय दीक्षा हुई थी दीक्षा के बाद जब मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने उनके सामने रखे श्री ठाकुर और श्री शारदा के चित्र दिखाकर मुझे कहा मुझे नहीं उन्हें प्रणाम करो मैं तो उनका चाकर हूँ दीक्षा के समय ध्यान करके मुझे दिखा दिया था और कहा था ध्यान करने पर हृदय में ज्योतिर्मय मूर्ति का दर्शन होगा इसके बाद केवल एक दिन उनके चरणों में कुछ समय के लिए बैठने का सौभाग्य हुआ था कुछ छोटे बच्चे उनके पैर दबा रहे थे और वे उनके साथ खूब आनंद कर रहे थे और अनेक बातें कहकर उन्हें हंसा रहे थे बोले काबुली वाले के पास से नगद दाम देकर चीज़ें खरीदना कभी भी बाकी पैसे वापस लेने के लिए पूरा रुपया या चवन्नी मत देना उनके विशाल झोले में रुपया या चवन्नी जाने पर एकदम खो जाएगी बाकी पैसे फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे हर बार झोले के भीतर से फालतू चीज़ें निकलती रहेंगी वापस देने के पैसे कभी नहीं निकलेंगे और बोले नौकर को दुकान से कभी भी केवल एक मिठाई खरीद कर लाने को मत कहना क्योंकि वह मिठाई को तुम्हारे हाथ में देने के पहले चाट लेगा इस प्रकार की कई मज़ेदार बातें कह रहे थे उसी दिन कुछ समय बीतने पर उन्होंने सबको कमरे से चले जाने को कहा आपकी बातें सुनकर खूब अच्छा लग रहा है ऐसा एक छोटा बच्चा बोल उठा इस पर उन्होंने हस्ते हस्ते बेलुर मठ में एक रात को हुई घटना सुनाई एक बार लोगों के एक झुंड ने मृदंग झांझ लेकर कीर्तन करते करते रात को लगभग ढाई बजे बेलुर मठ पहुंचकर खूब उछल कूद कर गाना प्रारंभ किया गाने की लड़ी बस इतनी ही थी देखेंगे देखेंगे प्रेमानंद तेरा धीरानंद देखेंगे देखेंगे श्री गुरु महाराज स्वामी विज्ञानानंद स्वयं गाकर हमें यह बताने लगे कि वे लोग जिस तरह गा रहे थे हम लोग उनका गाना सुनकर और भाव भंगी हाव भाव आदि देखकर खूब हंसने लगे इसके बाद उन्होंने गाना बंद करके हम लोगों से पूछा ऐसा वे क्यों कर रहे थे जानते हो उन सभी को स्वामी प्रेमानंद और स्वामी धीरानंद की बातें सुनकर अच्छा लगा था उनके प्रेम की बाढ़ में उस रात सभी की नींद भाग गई थी उस समय बातचीत के दौरान उन्होंने हमें कहा था जो कुछ खाओ श्री कृष्ण का नाम लेकर खाना जैसे तला मुरमुरा राम कृष्ण दूध का संदेश राम कृष्ण। जिस दिन वे ढाका से रवाना हुए उस दिन मैं कॉलेज जाते हुए रास्ते में कुछ समय स्टेशन में खड़ा रहा था वे रेल के डिब्बे में थे मैं प्लेटफॉर्म पर उस समय कि उनके नेत्रों की दृष्टि में आज भी भूल नहीं सकता वह जितनी उदास थी उतनी ही गंभीर जब कभी उस चेहरे का स्मरण हो आता है उसी समय मन मानो गहराई में डूब जाता है